नमस्कार आप सुन रहे रेडियो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस में इस कार्यक्रम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बारिश अच्छी तरह से हो रही है और मनसून पूरी तरह से अपने चरम सीमा पर है आप सभी लोग बारिश का आनंद उठा रहे होंगे और संडे है छुट्टी भी फरमा रहे होंगे तो आप सभी को आज के इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ आपका सेहत का ख्याल रखने के लिए आ गया है डॉक्टर टी सिंह जी जी हाँ जिनसे हम लोग बात करते हैं अपने सेहत से जुड़े हुए कोई भी समस्या हो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का चाहे छोटा हो बड़ा हो और किसी भी उम्र वालों को डॉक्टर साहब जो है बहुत ही अच्छी तरह से सलाह देते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर टी सिंह जी हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब धन्यवाद रमेश भाई जी रेडियो मधुबन सुनने वाले भाई बहनों को नमस्कार गुड मॉर्निंग ओम शांति नौ से दस तक एक घंटे के बीच मैं आपके बीच रहूँगा इस बीच में जो भी आपको मेडिकल संबंधी जानकारी लेनी है उसे आप बेझिझक पूछें चाहे वो मेडिकल संबंधी हो सर्जिकल हो ऑर्थोपेडिक हो गायनी से हो या फिर आई ई वगैरह से हो किसी सब्जेक्ट से कोई जानकारी लेनी है ट्रीटमेंट के बारे में हो डायग्नोसिस के बारे में हो या प्रोग्नोसिस के बारे आ, में नमस्कार स्वागत है ख़म्मा बोलिए सुरेश जी कैसे हैं आप गुड मॉर्निंग आप डॉक्टर साहब को याली <laughs> आपको भी से, नमस्कार जी, जी. <laughs> जी, जी साल-बर में एक बार आती है <laughs> <laughs> सही बात है ओके सर यही कहने और हमारे प्यार करना धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुनाए रेडमोन नाइनटी पॉइंट फोर एफ चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में और रेडियो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भी है तो आज के दिन रेडियो का जो है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम शुरू हुआ था इंडियन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है तो आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और चलिए डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं आप फ़ोन नंबर से जुड़ सकते हैं फ़ोन करके चौरानबे इस नंबर पर आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आप बात कर सकते हैं या फिर मैसेज करिए और मैसेज करने के लिए अपना नाम उम्र वजन और बीमारी लिख के भेज दीजिए आप सुना है रेडिमोमन नाइनटी पॉइंट फोर तो वाई आगे बढ़ते हैं अपने डॉक्टर साहब से पूछना शुरू कर देता हूं मैं कि अब बारिश बहुत हो रहा है रात भर से बारिश चल रहा है ऐसे में हमें किस तरह की बातों का ध्यान रखना है और क्या असर हमारी सेहत पर हो सकता है बारिश बहुत अच्छी हो रही है सब उमंग बना रहे हैं जी जी, जी बच्चे बच्चे तो खास करके रोड पर निकल निकल करके नहा रहे होंगे लोग इसमें प्रिकॉशन इतना ही लेना पड़ता है कि आप बारिश में स्नान करो कोई बात नहीं है लेकिन गीले कपड़े में नहीं रहना है तुरंत जैसे आप स्नान खत्म होता है तो सर को अच्छी तरह से सूखे तौलिए से पूछ लेना है शरीर को पहुँच कर कपड़ा बदल लेना है क्योंकि भींगा हुआ रहने के बाद जहाँ हवा लगेगी पंखे की हवा लगेगी इसी में ठंडा पकड़ने की बात आती है हुँ, हुँ, हुँ. तो इसमें यही प्रिकॉशन लेना है दूसरी बात है कि अभी तो इतनी बारिश हो रही है तो बिना छाता का रेनकोट का तो कोई बाहर निकलेगा ही नहीं लेकिन जिस समय बारिश नहीं होती है ऐसे सीजन में हमेशा छाता साथ में लेकर के उसको साथी बना करके चलिए कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए ये आपको पता नहीं है दूसरी बात कि इसमें इस बारिश के सीज़न में मैक्सिमम कैसे तो एक तो कूल एलर्जी हो जाता है भिगने के बाद में दूसरा और भी एलर्जी का भी होता है और सारी एलर्जी वाला केस भी होता है आजकल बहुत सारे केसेस हॉस्पिटल में आ रहे हैं एक कॉलर है हेलो हलो नमस्कार हाँ जी बोलिए बोलिए जी जी स्वागत है आपका क्या नाम है मेरा नाम दुष्यंत चारण है जी दुष्यंत चारण जी स्वागत है क्या करते हैं आप मैं हूं, टेंट में ओके ओके बहुत बढ़िया और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं कुछ पूछना है आपको सेहत से जुड़ी हुई बातें हेल्थ, हेल्थ तो खाने में खाने में आप प्रोटीन पूरा लेते हैं प्रोटीन का मतलब दूध है दाल अधिक लीजिए दाल अधिक लीजिए दूध लीजिए पका हुआ केला एक दो दो खाइए अभी आपका ग्रोइंग एज है और एक्सरसाइज काफ़ी कीजिए एक्सरसाइज उतना ही ज़रूरी है जितना प्रोटीन लेना क्योंकि उससे मसल्स बनते हैं हेल्थ बनेगा उससे और दूध और केला एक साथ अगर खाओगे तो वजन भी बढ़ेगा ठीक है लेकिन ज़रूर इस एज में जो आपका एज है इसमें एक्सरसाइज होना चाहिए सुबह में भी आप भाग दौड़ करो शाम को भी कुछ करो खेलो वगैरह अगर गाँव में या स्कूल में ही खेलते हो कहीं पर भी फुटबॉल खेलना हो हॉकी खेलना हो जो भी खेलते हैं वो खेल होते रहना चाहिए उसी से बॉडी बनता है मसल्स बनते हैं और आपका जो एज है इसमें तो मैक्सिमम आपको अगर शहर में आप हैं तो जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं उससे हर एक मसल को है, जाता है कारण आप समझ रहे होंगे ना डॉक्टर साहब जो बातें बता रहे हैं हाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज अभी स्टार्ट कीजिए अगर आप आपके पास में कोई जिम हो तो नहीं तो फिर आप थोड़ा सा कोई अगर ऐसा टीचर हो आपके पास थोड़ा सा बिल, मसल बिल्डअप के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज हैं, तो वो घर पे भी कर सकते हैं और दूध केला जो है इकट्ठा आप खाइए दो सवेरे और शाम को दोनों टाइम ठीक है हाई प्रोटीन डाइट जरूर ले जिसमें दाल है दूध है ये सारी चीजें थोड़ा सा बढ़ाइए और साथ में वर्कआउट करना जरूरी है माना एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि खाएंगे बचेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं बनेगा माना वो आपके ब्लड में जाना चाहिए तब मसल्स बनेगा ठीक है ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आपसे मैं रेडोमोथ नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है संडे का दिन है और आप सभी लोग घर पर आराम से छुट्टी फरमा रहे होंगे और साथ ही साथ अभी मैं चाहूँगा कि आप अपने सेहत से जुड़े हुए घर की कोई भी बुजुर्ग हो या बच्चा हो या आप हो कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो आपको तो जरूर फोन करके आप जरूर डॉक्टर साहब से राय रायसलाह करिए आपसे बहुत ही अच्छा फील होगा आपको और चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ये बारिश के समय में जरूर शाता हाँ, तो लेके निकलते ही लेकिन प्रिकॉशन किस तरह की रखनी है उसमें एलर्जी के बारे में बात कर रहा था जनरली इसमें होने के बाद में रेनी सीजन में मॉस्कीटोज भी अधिक होते हैं और भी इंसेक्ट्स हो जाते हैं शाम के समय में रात में जब बत्तियां जलती हैं तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो अगर आपके बदन पर बैठ जाएं केवल उस इनसे मैंने अपना कोई डंक नहीं मारे कुछ नहीं करे फिर भी आपको रिएक्शन हो जाता है तो उसके बारे में जानकारी रखनी ज़रूरी है कि, कि उससे तर, उस तरह के कीड़े वगैरह बैठ जाते हैं तो हमें क्या करना है और ऐसे तो एलर्जी बहुत चीज़ की होती है और एलर्जी तो आपको सबसे अधिक एलर्जी वगैरह होता है कोई ड्रग वगैरह ले रहे हैं और ड्रग्स का रिएक्शन जो होता है वो सबसे ख़तरनाक होता है खाने का भी रिएक्शन होता है फूड का भी एलर्जी होता है धूल का होता है पेड़ पौधों से के पत्तियों से लगने से हो जाता है तो बहुत सारा एलर्जी है लेकिन इस बारिश के मौसम में जनरली इंसेक्ट वाले केसेज आ रहे हैं इंसेक्ट बाइट से या इससे लेकर के तो उसके करने के बाद में लाल लाल गोले गोले तरह के उसको जिसको आर्टिकेरिया हम लोग कहते हैं वो निकल जाते हैं अगर वैसी बात हो जाती है तो आप एंटी एलर्जिक टैबलेट लें लिवोसेक्ट्रीजिन सुबह शाम लें अगर बहुत अधिक है तो फैक्सोफेनाडिन करके आता है एलेग्रा करके आता है अगर बहुत अधिक है तो वन एटी लें थोड़ा सा कम है तो वन लें सुबह शाम लेना है उस पर लेप लगाना है कितना अधिक ये है आर्टिकेरियल रैस है अगर बहुत अधिक नहीं है तो, तो कलाड्रिल सही सही हो जाएगा अगर बहुत अधिक है या खास करके कोई ड्रग वगैरह के वजह से हुआ है आर्टिक्रियल रेस हुआ है तो इसमें तो बाद में एस्ट्राइड्स वगैरह देने की ज़रूरत पड़ जाती है और समय ले लेता है तीन तीन वीक तक चलता है ये लोग घबरा जाते हैं कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है लेकिन होता क्या है कि जो हिस्टामिन रिलीज हुआ है एलर्जी से वो जाने में समय बहुत लगता है और हीवी डोज देते हैं एस्ट्राइड्स इसमें हम तो थोड़ा प्रिकॉशन रखना है बचना है जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है कि किस तरह के मेडिसिन लेने हैं अगर कुछ होता है लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर कहा जाता है तो आप शाता के साथ रहिए हमेशा और जब भी बाहर जाए या बाहर से थोड़ा भी सर अगर आपका गिला होता है तो तुरंत घर पर आकर उसको पोछ ले तवलिया से सूखा कर ले तो इस तरह का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें और ख़ास बच्चों का जो स्कूल से लौटते हैं थोड़ा मस्ती करते हैं तो उनका सर भीगा रहता है और ध्यान नहीं देता है तो उन बच्चों के लिए माता पिता ज़रूर ध्यान रखें और उनके सर को जरूर सूखा कर दे आते ही बच्चे आते हैं तो आ, उसमें खासकर करके गर्म दूध एक गिलाई कीजिए और अपने साथ साथ बैठ करके अपने भी गरम चाय पीजिए पीजिए या कॉफी बहुत आनंद आएगा बरसात के सीजन में जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही है और हम आपके इंतजार में हैं आप फोन कीजिए या फिर मैसेज करके अपने दिल की बात हम तक पहुँचा दीजिए किस तरह के प्रॉब्लम सेहत से जुड़ा हुआ आपके पास है आप सुन रहे हैं रेडोमोट वन नाइन सुनते रहो मस्कर रहो स्वस्थ राजस्थान की ओर बढ़ते कदम डायल एन एम्बुलेंस जीवन वाहिनी सेवा जिंदगी को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाने के लिए राजस्थान सरकार की एक अभिनव पहल जिसके तहत मोबाइल या टेलीफोन से टोल फ्री नंबर एक या 104 सौ डायल करने पर उपलब्ध होगी जररी एक्सप्रेस सेवा आपातकालीन एम्बुलेंस गैर आपातकालीन बेस एम्बुलेंस एवं विभिन्न चिकित्सकीय परामर्श सेवाएं डायल एन जीवन वाहिनी सेवा आपकी जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए हर पल समर्पित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं आई राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइनटी 90.4 फोर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि आज हमारे साथ डॉक्टर टी सिंह जी हैं और जिस तरह से बारिश के बारे में बताया उन्होंने प्रिकॉशन लेने के लिए और आइए एक हमारे दोस्त मालारी से समंदर सिंह ने फ़ोन करके बताया कि उनके दो साल से कान में प्रॉब्लम है और अभी हल्का सा दर्द भी है थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है और प्लस पस भी निकलता है सवेरे तो इसे हमें क्या करना है इस बीमारी को ओटाइटिस क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं है।, है थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ इसलिए कि मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है तो इसमें एक तो है कि एंटीबायोटिक ड्रॉप आता है हुँ, हुँ। उसको लंबे समय तक डालना है दोनों कानों में जी। इसमें है दोनों में अगर है तो दोनों में चा, चांसेज जनरली बाइलेटरल होता है तो दोनों कानों में दो दो बुंद करके तीन बार तो कम से कम डालें हैं एटलीस्ट फॉर थ्री मंथस लगातार कान को कभी साफ नहीं करना है ये नहीं कि बीच में कान कहीं साफ करा देते हैं ऐसा करते हैं इसके लिए आता है एक जी माइसिन करके आता है जेंटा माइसिन होता है या ओफ्लोक्सासिन का आता है ओफ्लोक्सासिन ईयर ड्रॉप आता है या सिप्रोफ्लोक्सासिन ईयर ड्रॉप करके कोई भी दे सकते हैं हाँ, हाँ जी जी माइसिन जी माइसिन आप लिख लीजिए जी माइसिन ईयर ड्रॉप आप लगातार डालते रहें लेकिन कान को साफ कभी नहीं कराए क्योंकि साफ़ करने से कोई फायदा नहीं होगा जो थोड़ा बहुत हीलिंग हुआ होगा वो भी खत्म हो जाएगा अदरवाइज इसका तो होता है कि एज अधिक हो जाने के बाद में कान के डॉक्टर क्या बताते हैं एक बड़ा सा ऑपरेशन होता है बहुत अलो। अलो। हाँ, बर, भरत जी, आपका फंगी क्योर करकेयर ड्रॉप इयर ड्रॉफ है हाँ। फंगी क्योर आप डाल सकते हैं लेकिन फंगी क्योर इनली होता है बच्चों में जिसके कान में दूध वगैरह पड़ जाता है दूध पीते समय हाँ। हाँ, हाँ। और ब्लैको देखिए ना नाम ही है फंगी क्यूर एंटी फंगल है ये जनरली हाँ जनरली क्या होता है कि बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं ना तो दूध पीते अच्छा हैं तो मुँह मुँह मुँ के किनारे से उनको दूध जो है वो कान के भीतर चला जाता है इसीलिए जो समझ, अच्छा, सम, समझदार माँ जो हैं वो बच्चे को सिर अच्छा। को ऊंचा करके दूध पिलाती हैं ताकि कान में नहीं अच्छा। जाए दूध और एक बार कान में दूध चला गया तो चला गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है और वो लाइफ लॉन्ग तंग करता है अगर इस तरह अच्छा। की बात है अगर लंबा समय से है बचपन से ही तब तो फंगी क्योर करेगा हाँ बच्चों के लिए ही है मैक्सिमम बच्चों के लिए ही फंगी क्योर है हाँ हाँ तो ऐसा आप कीजिए ना एक फंगी क्योर डालिए इयर ड्रॉप और एक एंटीबायोटिक डालिए कोई भी खा, खास करके अच्छा। जी जी माइसिन हुआ जेंटा माइसिन ड्रॉप डालिए या फिर ओस हाँ ओ, या वो फ्लॉक्सासिन कोई भी ड्रॉप दोनों अल्टरनेट करके डालिए अब दिन में तो इससे क्या होगा कि दोनों ग्रुप को कवर कर लेगा अगर बैक्टीरियल अच्छा। है तभी भी काम करेगा और फंगल है तभी भी काम करेगा अच्छा। और कान को साफ नहीं कर के लिए हाँ ये बच्चों के लिए है अगर देखिए बच्चों और बड़ों से मतलब नहीं है कितने लोग ऐसे हैं जिनका बचपन से ही कान से डिस्चार्ज होता है हाँ, उनको है, पता पता पता है। उनको बात नहीं पता लगता है कि कितने दिनों से है क्यों हुआ है लेकिन ये हुआ है बचपन में ही दूध पीने की गड़बड़ी से हुआ है कान में दूध चला गया है या फिर बच्चे को स्नान कराते समय कान में पानी चला गया है तो हाँ हाँ हाँ उससे उससे चला जाता है तो उससे ये होकर होता है और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें ये फंगी क्योर भी डलवाइये और एंटीबायोटिक ड्रॉप भी डलवाइए दो दो तीन महीने तक डालते रहिए डालते रहिए उसको कोई ओरल ओरल बायोटिक देने की जरूरत नहीं है इसमें कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, आ, ठीक है धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडमोड नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये थे खेड ब्रह्मा से भरत रावल जी जिन्होंने अभी फोन करके बातचीत किया डॉक्टर साहब से आइए एक मैसेज आया हुआ है स्पेशली रेमेडी फॉर अवर मॉम फॉर कफ अच्छा ये ये नहीं बताया कि कितने दिनों से कफ है नहीं ये लिखा है उन्होंने ये भाई जी नमस्ते घर में छोटे बच्चों को अभी रनिंग नोस एंड कफ की कफ है सभी बच्चों को सबका एलर्जिक है एलर्जी हाँ, हाँ. से हो रहा है जो क्लाइमेट चेंज किया है ना गर्म से एक बार कुछ ठंडा हुआ है रेनी सीजन का जो पूरे वातावरण में ही जो नमी आ जाती है उसके वजह से जो भी हुआ है चेंजेस हुआ है तो इसमें आपको एंटी एलर्जिक ही काम करेगा इसमें कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा हुँ, हुँ, अगर किसी को कफ में जो स्प्यूटम आ रहा है वो मैंने पीले रंग का आता है हुँ, हुँ, और फीवर होता है इसका मतलब है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है ब्रंकाइटिस वगैरह हुआ है कुछ ऐसी बात हुई है तब एंटीबायोटिक की ज़रूरत है लेकिन ऐसे ही अपर रेस्पराटि टक इन्फेक्शन अगर है थोड़ा सा तो एलर्जिक है ये एलर्जिक फ्रेंजाइटिस वगैरह से होगा ब्रंकाइटिस भी एलर्जिक होता है तो इसमें तो वही है कि एंटी एलर्जिक करें गर्म पानी में नमक डाल करके थोड़ा गार्गलिंग करना मस्ट है इससे आपका कॉमन कोल्ड भी ठीक होगा जान जाइए कि एक ट्यूब होता है जिसका कनेक्शन नाक से कान से और गले से होता है तीनों का इसको स्टेचियन ट्यूब कहते हैं इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया चाहे वह एलर्जिक ही हो गया तो होने के वजह से ये तीनों को तंग करेगा मतलब नेजल प्रॉब्लम भी होगा कॉमन कोल्ड वगैरह होगा कान में भी लगेगा कि कान भारी भारी सा है और गले में भी खराश रहेगा तकलीफ रहेगा लेकिन अगर केवल गर्म पानी में नमक डालकर हम गार्गलिंग करते रहें तो इसी से आराम हो जाता है और एंटी एलर्जिक टैबलेट लेना है इसमें आपका दोनों का कॉम्बिनेशन लिहोसिट्रोजिन का मॉन्टलिकास्ट का कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में कई एक ग्रुप है एक मॉन्टेक एलसी करके मार्केट में आता है फाइव मिलीग्राम का वो मिलीग्राम उसमें लिबोसिटोजिन है टेन मिलीग्राम है मॉन्ट्लिकास्ट तो इसको आप बहुत कम है तो रात में शाम को छः सात बजे एक दीजिए अधिक है तो सुबह शाम भी दे सकते हैं और रात में सबको दूध में थोड़ा हल्दी मिलाकर के पाउडर मिलाकर के बनाकर के सबको पीने के लिए दीजिए सोने के पहले इससे आराम हो जाएगा कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं थोड़ा प्रिकॉशन समय लगेगा इट विल टेक टाइम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बद्रीनाथ जी बहुत ही अच्छा आपने पूछा मैसेज करके थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं बन, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में और सर्दी खांसी जब भी होता है तो सिरप कोई ले सकते हैं हाँ खांसी अगर है हाँ, हाँ। तो खांसी में सिरप जो है एक्सपेक्ट्रेंट जो आता है खास करके अगर ड्राई है तब एक्सपेक्ट्रेंट लीजिए अगर कफ बहुत निकलता है तब जनरल कफ सिरप है उसको लेना है अच्छा लेना पड़ता है जी खास करके आजकल आयुर्वेदिक वगैरह भी कप सिरप मार्केट में आए हैं जैसे मान लीजिए हानिटस हानिटास वगैरह भी है अच्छे अच्छा, अच्छा कप सिरप है आप उसको दे सकते हैं हाँ, हाँ। लेकिन ये जो मैंने बताया एंटी एलर्जिक जो लेना है दैट इज़ मस्ट और प्रिकॉशन हाँ। लेना मस्ट है गर्म पानी ही पीना है भूल करके भी फ्रीज का कोई चीज़ नहीं खाने देना है ठंडा हाँ। पानी नहीं होना चाहिए गर्म पानी दीजिए और दूध चाय कॉफ़ी अगर खूब पिए आप लोग इससे कोई बात नहीं है खूब का मतलब दो कप तो सम चलेगा ये नहीं कि दिन भर चाय, चाय कॉफ़ी पीते रहे हाँ। <laughs> नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो वन नाइनटी आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बारिश के मौसम में सर्दी खांसी जुकाम ये आम बात होती है तो इसीलिए डॉक्टर साहब ने गर्म दूध में आप आधा चम्मच या एक चम्मच हल्दी पाउडर मिला अच्छी तरह से उसको पी सकते हैं इससे आपको ये कोल्ड वाली जो सिचुएशन है वो कम हो जाएगी <gasps> आप सुन रहे हैं रिडमोदी पॉइंट 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो शेष हमारे नाम तुम्हारा अमर रहे नाम तुम्हारा अमर रहे जब तक है नभ में तारे जब तक है नभ में तारे अभिवादन अभिनंदन अभिवादन अभिनंदन अतिथि विशेष हमारा ताल ताल पर संग संग हम हिल मिल गाए हरदम ताल ताल पर संग संग हम हिल मिल गाए हरदम सासों के साों पर बजती विश्व प्रेम की सरगम मन से मन के तार मिले हो मन से मन के तार मिले झूमे नर नारी सारे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 नमस्कार आप सुंदर एन टी पॉइंट फोर एफ एम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और नौ बजकर उनतीस मिनट हो गए हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने सेहत से जुड़े हुआ किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और नंबर है चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर फ़ोन करके डॉक्टर साहब से डायरेक्टली बात कर सकते हैं तो आइए जैसे कि बारिश के समय में सर्दी जुकाम और खांसी के साथ साथ ई के साथ साथ हमारा प्रॉब्लम भी होता है रिसेंटली डायरिया भी बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे में क्या किया जाए डॉक्टर साहब आजकल बरसात के दिनों में क्या होता है कि खाना कहीं भी अगर थोड़ा सा खुला रह गया हम हम हम तो उसमें इंफेक्शन होने का बहुत जल्दी डर होता है क्योंकि मक्खियां बैठ गई कहीं से भी कुछ हो गया है जी हां या फिर कोई खाना है 8 घंटा 10 घंटा रह गया अलग रखा हुआ तो उमस बहुत होती है उस गर्मी में जल्दी खाना खराब हो जाता है तो उस तरह के खाने के खाने से पाट पेट में गड़बड़ी हो जाएगी डायरिया भमटिंग दोनों हो जाता है इन्फेक्शन बहुत होता है इसमें आजकल तो इसके लिए बचने के लिए यही कि खाने पर पहले हमको बहुत ध्यान देना है कि हम फ्रेश खाना ही खाएँ घर में स्टोर किया हुआ खाना कम से कम लें और ऐसे घर में फ्रिज है तो ठीक है कि एक शाम का बना हुआ दूसरे शाम तक तो खा सकते हैं ऐसा नहीं है कि दो दिन तीन दिन स्टोर करके खाना खाएं क्या कि उस तरह का फ्रिज हमारे यहाँ भी अवेलेबल नहीं है जो सात सात दिन तक दिन तक खाना को प्रिजर्व करके रख सके विदेशों में है ऐसा इसलिए कि उन लोगों के पास समय नहीं है तो एक दिन एक संडे को खाना बनाते हैं हफ्ते भर खाना वही खाते हैं हमारे यहाँ <laughs> हाँ, हमारे यहाँ ये सुविधा अभी उसकी ज़रूरत नहीं है कि उस तरह का काम हम करें घर में तो कम से कम हाउस जो हैं वो बनाने के लिए तैयार रहती हैं या कहीं पर कोई हेल्प करने के लिए तैयार रहता है अपने भी एक्स्ट्रा समय रहता है लोग खाना बना लेते हैं तो फ्रेश खाना ही लें और बासी खाना कभी भी यूज नहीं करें दूसरी बात है कि पानी जब पीते हैं तो पानी पर बहुत ध्यान देना है आजकल तो घर घर में फ़िल्टर लगा हुआ है ये सब देख रहे हैं हम लोग ये कर रहे हैं लेकिन जहाँ फ़िल्टर नहीं है फ़िल्टर में भी उसका फिल्टर ऐसा है कि उसका सर्विसिंग हमेशा होते रहना चाहिए ऐसा नहीं कि एक बार हमने फ़िल्टर ख़रीद लिया और उसका पानी पीते चले जा रहे हैं पाँच सात साल दस साल तक यहाँ पानी साफ ही होगा क्योंकि उसका एक बार जो फ़िल्टर है जो अगर वो चोक हो जाता है और काम नहीं करता है तो उसके बाद तो फिर आप बाकी पानी ही पी रहे हो वो फिल्टर का पानी नहीं मिल रहा है अगर ऐसी बात है कि गांव में है या फिल्टर नहीं लगा हुआ है नहीं है आपका तो जो हैंड पाइप का जो पा होता है चांपा कल का नीचे जो नीचे जाता है जो ट्यूबवेल का पानी उसको अगर डीप है तो उसको आप लीजिए वो सेफ होता है और उसको आप बॉयल करके अब फिर उसके बाद में उसको ठंडा करने दीजिए ठंडा करके छान करके अच्छे एक बर्तन में रखिए ढक करके उसको आप पीजिए तो उससे पानी से आपको ये होगा बॉयल करके जरूर पानी पीजिए इसका आजकल के दिनों में बहुत अधिक पानी से भी इन्फेक्शन होता है अगर डायरिया वगैरह शुरू हो गया है तो सबसे पहले डायरिया में एंटी डायरियल टैबलेट लेना पड़ता है ताकि कोई दवा हम लें वो काम करें उसके लिए आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाएँ आई हैं जो कि माउथ डिजॉल्विंग है जैसे एक आता है ओन्डम एम करके आता है ऑन सेट करके आता है तो ऐसे है या भूमि काइंड करके एमडी करके टैबलेट आता है फोर मिलीग्राम का होता है तो इसको क्या है कि पहले आप जीप पर रखो तो ऐसे डिजॉल्व कर जाएगा या थोड़ा सा एक ये मैंने एक कुल्ला पानी अपने मतलब एक बार थोड़ा सा ले लीजिए एक घुट पानी आप ले लीजिए तो उससे भीतर जब चला गया उसके बाद पंद्रह बीस मिनट तक वेट करिए कि उल्टी नहीं होती है तब तो उसके बाद में अगर डायरिया है तो डायरिया का टैबलेट लें नहीं तो डायरिया का टेबलेट बेकार हो जाएगा अब डायरिया में है कि अगर एलर्जिक डायरिया भी होता है जिसे खाना अगर थोड़ा सा आपने लिया है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ है और खाना ओवर डोज में ले लिया है आपने जो पेट जितना तक उसको पचाने की क्षमता है उससे अधिक आपने ले लिया पसंद वाला खाना ले लिया तो उससे डायरिया भी होता है उल्टी भी होता है पेट फूल जाता है तो इसमें एंटीबायोटिक की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें क्या है कि आप गैस की दवा लीजिए कोई पीपीआई ले लीजिए डाइजिन टैबलेट दो तीन दो चबा करके खा जाइए उससे तो ठीक हाँ उससे ही हो जाएगा उससे डिस्टेंसन कम हो जाएगा उससे ठीक हो जाएगा अगर बैक्टीरियल का डर है तब तो, तो आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा जनरली हम लोग नॉर्फ वो फ्क्सा सीन या स्िप्रो का कॉम्बिनेशन देते हैं टीजा के साथ में मामूली अगर इन्फेक्शन है तो केवल मेट्रॉनिजाजोड़ का आता है फ्लैजील या मेट्रॉन करके टैबलेट आता है फोर मिलीग्राम का बच्चों के लिए टू मिलीग्राम का इस टैबलेट को हम लोग देते हैं तीन बार करके सवेरे दोपहर रात में तो इसको दीजिए आप लोग डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस समय से डायरिया डिसेंट्री होता है तो बारिश के समय में क्या करना चाहिए वो आपने बताया और मेडिसिंस भी आपने कुछ बताए जो जनरली प्रिकॉशन के लिए लिया जाता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक हमारे दोस्त संजय सिंगल जी खास करके माउंट आबू में जो रहते हैं वो फोन कर रहे हैं लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हो पा रहा है मैं चाहूंगा कि आप संजय जी और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे मैसेज कीजिए हाँ जी बोलिए क्या नाम है, आ, मकराराम, है। मकराराम जी बोलिए जाता है कितने समय से खासी है खा, अच्छा खांसी आती है आ, आ, तो खांसी में कुछ निकलता है कि नहीं निकलता है कफ निकलता है नहीं नहीं सूखा खांसी कुछ निकलता नहीं है बुखार होता है कि नहीं आपको फीवर होता है बुखार होता है ये सांस लेने में होती अस्थमा जैसा है अस्थमा जैसा है अच्छा क्या आपके मद, मदर फादर में किसी को माँ मा, पिताजी वगैरह इन लोगो को था दमा टाइप का था उनका भी दम फुलता था न तो ये ये हाँ ये है जेनेटिक होता है और इसमें क्या है आ, आपका ख़ानदानी चीज़ आता है कुछ थोड़ा सा मिलता है पेरेंट्स से तो इसको प्रिकॉशन आपको लेकर के रहना पड़ेगा कि आप कभी भी दस्त से धूल से ठंडा से ये सब बचें आपको कहीं भी अच्छा खाना भी अगर ठंडा खाना मिल रहा है खाने का मतलब कि आइसक्रीम मिल गया कहीं पर खाने के लिए या दही छाँछ मिल गया व बहुत अच्छा बना ये आपको कभी लेना नहीं है जैसे खाइएगा वैसे हो जाएगा और आपके लिए इस बरसात में तो बहुत प्रिकॉशन लेना है कि अगर भीग गए किसी वजह से तो तुरंत सर को एकदम सुखा लीजिए और सुखा करके और थोड़ा सा पंखा में कभी नहीं बैठिए उसके बाद में भी भिंगे रहने के बाद में आ, उसके बाद कोई गर्म दूध ले लीजिए या गर्म चाय पीजिए या गर्म कॉफ़ी पीजिए तो क्या होगा कि वो ठंडा का असर खत्म हो जाएगा अगर लग गया ठंडा तो तुरंत आप क्योंकि आपको एजमेटिक प्रॉब्लम है पहले से चांसेज है होने का तो आपका इस हाँ तो उस समय आप ऐसा है कि यही मॉन्टेक एलसी जो है दोनों का कॉम्बिनेशन लिवोसेट्रोजिन का मोन्ट्रोक का कम्बिनेशन इस मॉन्टेक एलसी टैबलेट है सुबह शाम शाम खाइए सुबह शाम लीजिए आपके लिए कप सिरप आता है अगर क्योंकि आपका ड्राई है तो कप सिरप भी आप ले सकते हैं कोई भी कप सिरप आप ले सकते हैं बहुत सारा कप सिरप है लेकिन अगर दम थोड़ा सा फूलता है तो इसमें आता है जैसे कि ग्लिनिंगटस बीएम करके आता है जो ब्रंकोडाइलेटर होता है थोड़ा सा उसको लीजिए अधिक दम फूलता है तो अस्थलीन टैबलेट करके हम लोग देते हैं और अगर अधिक, अधिक दम फूलता है तो इनहेलर आता है उसके बाद रोटा हेलर से होता है रोटा कैप्ट करके देते हैं लेकिन प्रिकॉशन आपको लेना जरूरी है जैसे होता है वैसे शुरू कीजिए और आप बता रहे हो कि महीने दो महीने से आपको तंग किए हुए खांसी तो आप भी वो दूध में हल्दी पाउडर मिला करके उबाल करके रात में लिया करें और ये मॉन्टेक एलसी को कम से कम पंद्रह बीस दिन एक महीना तक आप चलाओ इधर दस दिन तक सुबह शाम करो और बाद में एक गोली शाम को सात बजे आप छः बजे लिया करो कोई एंटीबायोटिक मेरे समय से ज़रूरत नहीं है लेकिन आप चेस्ट में बता रहे हो कि हाँ दर्द होता है तो मेरे ख्याल से एक बार एक्सरे करा करके कर देख लेना बहुत ज़रूरी है लंबा आप बता रहे हो तो क्योंकि होता है कभी कभी इस तरह की बात जो होती है एलर्जिक ब्रंकाइटिस हुआ या आस्थमा का जिसको हिस्ट्री है उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है लोअर रेस्ट्राइटी टैक्ट तो उसमें आपको एंटीबायोटिक देना पड़ता है खास करके हम लोग एमोक्सी देते हैं इसमें एमोक्सिसिलिन सिलिन 500 मिलीग्राम आठ आठ घंटे पर देते हैं टी करके देते हैं कम से कम सात दिन तक लेकिन ये एक्सरे कर करने के बाद नहीं तो एक आप सी करवा लो ब्लड का जाँच होता है सी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है इसमें आपका आ जाएगा कि टोटल काउंट डब्ल्यू बी का कितना है उसके बाद में डिफरेंशियल में स्नोफिल वगैरह कितना बढ़ा हुआ है उसके अनुसार कोई डॉक्टर जो है वो दवा करेंगे जी मगराराम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और आप मॉन्टेक एलसी टैबलेट सुबह शाम लेना शुरू करें ठीक है फिर मिलते हैं आपसे ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडियो मत वन नाइनटी आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम आप जो है रात को 10 बजे भी सुन सकते हैं फिर से रिपीट होता है रात 10 बजे आप शार्पली इस कार्यक्रम को वापस भी सुन सकते हैं संडे ही आज ही के दिन रात 10 बजे आप सुन सकते हैं इसको दोबारा तो ये एक और मैसेज आया है लिखा है यहाँ पर हमारे दोस्त ने लिख के भेजा है मेरा नाम विकास उम्र पच्चीस साल है वजन अट्ठावन किलो है और मेरे बाल बहुत जड़ते हैं और मैंने काफ़ी जो है प्रयास किया है तेल और शैम्पू लगाने का लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हलो हाँ जी जी नमस्कार नाम बताइए मैं दुष्यंत दुष्यंत बोल रहा बोलिए क्या तकलीफ है मुझे अपने क्या हो गया चश्मा हटाना है उनको चश्मा के लिए कर <laughs> देखिये ऐसा है की चश्मा में एक बार रिफ्रेक्टिव एर हो जाता है तो बहुत कम चांसेज होता है की उसको आप हटा दे उसका पावर बढ़े नहीं इसका कोशिश करना है तो आपका डाइट अगर सही रहेगा आ कुछ प्रणायाम वगैरह है उस परणायाम से कुछ असर आता है जैसे आप कपाल भाती कीजिए अनुलोम विलोम कीजिए तो उसमें बढ़ने का चांसेस खत्म हो जाता है कि बढ़ेगा नहीं तो लेकिन हाँ नहीं तो आपको ग्लास अगर पच्चीस साल का हो गए हैं पच्चीस साल के तो एक मामूली ऑपरेशन आजकल चल रहा है वो मामूली ऑपरेशन करने के बाद में होता क्या है कि जिस चश्मे की जरूरत इसलिए पड़ती है कि सिलियरी मसल्स होते हैं आँख के दोनों साइड में वो लेंस को खींच करके रखते हैं तो जब लैक्स हो जाता है सिलियरी मसल थोड़ा सा ढीला हो जाएगा तो लेंस अपने जगह से थोड़ा टिल्ट कर जाता है तो जब टिल्ट कर जाता है तो उसके पावर को एडजस्ट करने के लिए बाहर से हम लोग चश्मा देते हैं उस पावर को मेंटेन करने के लिए और यही एक ऑपरेशन जो होता है उसमें उस उस मसल को करेक्ट किया जाता है तो फिर आपका चश्मा हट जाएगा और नहीं तो फिर कंटेक्ट लेंस आता है आँख के भीतर लगाने के लिए तो जनरली ये तो आजकल पहले बहुत चलता था सारे हीरो वही लगाते थे कोई चश्मा नहीं लगाता था तो या लड़कियां शादी उदी हो रही हैं या लड़के हैं तो कॉन्टेक्ट लगा लगाया करते थे कि ये नहीं ग्लास लेकिन ग्लास तो आजकल अच्छे अच्छे क्वालिटी का ग्लास भी आया हुआ है पहनने में कोई हर्जा नहीं है ख़ास करके पढ़ते समय तो आप ज़रूर ग्लास लगाएं नहीं नहीं अगर पढ़ते समय ग्लास अब आप लगाओगे तो आपका रिफ्रैक्ट्रीवर बढ़ता चला जाएगा जनरली होता क्या है कि डॉक्टर दे देते हैं पावर लीक करके ग्लास बन जाता है और चश्मा लोग पहनते नहीं हैं घर में रख देते हैं कभी कभार पहनते हैं उसको पहनिए और कोशिश कीजिए थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए प्राणायाम कीजिए और आँखों का एक्सरसाइज भी बताते हैं लोग इसमें करने का उस उसको भी कीजिए जो कोई बताते हैं अगर फिजियोथेरापिस्ट हैं चाहे ये सब आँख के लिए बताते हैं तो आप उसमें उ, उ, कर सकते वो भी कर सकते हैं ठीक है दुशांत हाँ लेकिन यही है कि वाइटामिन ए भी इसमें वाइटामिन ए की बहुत जरूरत होती है ए जरूर लीजिए ई e लीजिए ए e लीजिए e मैक्सिमम विटामिन ए और ई e दोनों का आप uh, कैप्सूल्स आते हैं मेडिकल स्टोर से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं दुशांत ठीक है ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइन पॉइंट आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे संजय जी ऊपर माउंट से फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं उनका नंबर रिसीव नहीं हो रहा है मैं चाहूँगा कि आप मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ में चौरानबे चौरा पंद्रह चौरापंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडोमोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम हेलो आमस्कार बोलिए बोलिए बोलिए हाँ जी सर तो मेरा एक सभी सवाल तो मैंने काफी किए थे जी हाँ जी, जी तो अच्छा अच्छा लगता है आप सवाल करते हैं आ, तो अच्छा लगता हाँ, है मुझे हाँ आप बताइए जो जो नॉलेज मिलता है सर हमारे हाँ, संबंधी है हमारे गांव के गांव में तो क्या है हाँ, जो कुछ दर्द होता है हाँ, तो भूल के पास जाते हैं ऐसा करते हैं तो हम थोड़ा बताते है की देखो भाई ये रेकॉर्डिंग अभी जो हम बात कर रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग करते हैं। <laughs> तो, हाँ। तो है की देखो ये, ये नहीं है ऐसा है ना वो क्या गया है अभी आजकल का ट्रेंड चल गया है की जानकारी हो या नहीं हो आप ट्रेन में बैठे हो बस में बैठे हो और एक तकलीफ आप केवल बता दो की मुझे ये तकलीफ है आप देखिए आपके सामने कितने डॉक्टर पैदा हो जाते हैं सब कोई अपना अपना नुकसान देना शुरू कर देंगे कि ऐसा करो तो हो जाएगा ये चीज खा लो ये पत्ता खा लो या ये चीज खा लो धनिया खा लो या जीरा खा लो जैसा खा लो तो हो जाएगा तो इसलिए जो जानकारी सही में आपको लेनी है उस आदमी से ही जानकारी आप लीजिए तो बड़ी अच्छी बात है जिसको जानकारी है जी हाँ जी अच्छी बात है अच्छी बात बोलिए तो तो उसकी हाइट हाइट कम है है है है? है थोड़ी की उम्र और ये मन से ऐसा हो गया है कि क्यों नहीं है। ठीक उसके तो उसके लिए उसके लिए प्रोटीन डाइट आप अधिक दीजिए और उसको जिम जरूर ज्वाइन कराइए कहिए कि वो जो खास करके जो होता है ना ऊपर बार, बार पर जो लटकते हैं लोग बच्चे लटक के उसको हैं, करना वो है, करना जरूरी है उससे कुछ हाइट बढ़ती है कोई टॉनिक वगैरह हाइट नहीं बढ़ाने नहीं। वाला टॉनिक कोई नहीं होता ही जान जाइए बस वो प्रोटीन डाइट ही लेना है जितना प्रोटीन डाइट है दूध अधिक लीजिए आप उसको दाल अधिक लीजिए चने का प्रिपरेशन लीजिए बहुत सारे हैं प्रोटीन डाइट है। ठीक है धन्यवाद ओके कंचन भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रिडम नाइनटी पॉइंट आपका स्वस्थ आपके हाथ में तो विकास भाई ने जैसे कि पच्चीस साल उम्र है अट्ठावन उनका वजन है और बाल जड़ते हैं तेल शैम्पू का इस्तेमाल उन्होंने काफ़ी किया लेकिन फायदा नहीं हुआ ऐसा है कि इसमें आपको अगर डैंड्रॉप है माथे में मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा निकलता है जिसको कि कई एक नाम से अलग अलग होता है कहीं पर नॉर्थ इंडिया में उसको रूसी कहते हैं लोग या कहीं कुछ कहते हैं इसकी मैंने स्केस जैसे सफ़ेद सफ़ेद निकलते हैं अगर वो बालों के जड़ों में है डेंड्रप दैट इज़ ए फंगल इन्फेक्शन वो फंगल इन्फेक्शन ही है तो उसके लिए आपको कैटा का शैम्पू आता है के KTC करके आता है या नेजरॉल करके आता है शैम्पू इसी शैम्पू को हमेशा यूज करना पड़ेगा हफ्ते में दो बार पहले ये जरूरी है कि कोई भी अगर डेंड्रॉफ वगैरह है तो वो फंगल इन्फेक्शन है वो हट जाए माथे से और उसके बाद में बाल झड़ रहे हैं तो पहला काम तो कीजिए कि बाल को छोटे करा लीजिए एकदम छोटा अगर बरसात का दिन है अगर एक बार आप मुड़वा दो बाल को पूरा का पूरा तो वो बेटर है और तब तो उसके बाद में सर में ईवियन कैप्सूल करके आता है वाइटमिन ई e का कैप्सूल आता है फोर मिलीग्राम ईवियन ईवीएन कैप्सूल का को काट करके उसका जो लिक्विड है उसको आप कहीं एक इसमें रखो बर्तन में शीशी में आप रखो या चम्मच में रखो और थोड़ा सा उसमें तिल का तेल अगर डालें आप सीसम ऑयल करते हैं अंग्रेजी में तो तिल का तेल थोड़ा सा उसमें मिला करके उसी तेल को दोनों का मिला हुआ ईवियन के साथ में और रात में सर के ऊपर बालों के जड़ों में आप थोड़ा सा लगाया करें तो उससे बाल थोड़ा मजबूत होते हैं लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसको एलोपेशिया एरोटा कहते हैं हम लोग एलोपेशिया कहते हैं अगर कोई ऐसी बीमारी है तो थोड़ा सा बिना डॉक्टर के देखे हुए कोई नहीं कर सकता है सारे सारे बहुत सारे और दवा आते हैं जिसको देना ओके बहुत-बहुत धन्यवाद। है, चाहते हैं हाँ जी नमस्कार बोलिए हाँ बोलिए सूखी खासी है आपको कितने दिनों से है महीने से कितने दिनों से एक महीना एक महीने से है अच्छा बुखार वखार तो नहीं होता है बुखार वगैरह नहीं है बुखार नहीं है तो ये तो एलर्जी का कॉफ़ी है इसको एलर्जी कॉफ़ी कहेंगे तो इसके एलर्जी कफ़ के लिए एंटी एलर्जी आप लीजिए खास करके लिबोसिट्रोजिन भी आप सुबह शाम लिया करें और गर्म पानी ही लेना है ठंडा पानी नहीं पीना है दही छाछ कढ़ी नहीं लें और गर्म दूध रात में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला करके पिया करें और एंटी एलर्जी के साथ में कोई कप सिरप खास करके होनीटा अगर पीते हैं तो, अच्छा। तो अच्छी बात है बुखार नहीं है तो एंटीबायोटिक नहीं लेना सही रहेगा हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए निर्मल नाम है जी निर्मल बोलिए क्या प्रॉब्लम है हाँ, मेरे को तो यूरिन की प्रॉब्लम है सत्तर साल उम्र है यूरिन कितने समय ऐसी है ये काफी साल ऐसी अच्छा अच्छा कुछ दवाई वगैरह ले रहे हैं क्या आप नई दवाई क्या नाम है पूरा आपका निर्मल देखिए हम कंफ्यूजन में हैं कि निर्मल दोनों का नाम होता है बहनों का भी होता है भाइयों का भी होता है नहीं हाँ बहन हूँ इसीलिए इसीलिए मैंने कहा आपको पूछा जान करके दोनों की बीमारी में दो तरह की बीमारी हो जाती है फीमेल वाला जो यूटीआई होता है पेशाब में जो गड़बड़ी होती है वो अलग होती है मेल में लोगों को अलग होता है इसीलिए मैंने क्लियर करके आपसे पूछा तो आपको पेशाब में क्या इन्फेक्शन होता है जलन होता है कि जल्दी जल्दी, जल्दी जाना पड़ता है नहीं नहीं जलन जलन कुछ नहीं है वैसे ही कभी तो ठीक होता है नहीं तो कभी 10 दस, -दस मिनट में भी जाना पड़ता है जल्दी जल्दी जाना पड़ता है और रात में आपको रात में कितना बार उठना पड़ जाता है करीब करीब रात को तीन चार बार उठती है अच्छा तीन चार बार उठती लेकिन जलन नहीं होता है फीवर भी नहीं होता है कभी बुखार नहीं होता है नहीं नहीं कुछ नहीं अच्छा तो तो ये लगता है कि आपका कोई इन्फेक्शन वाली बात नहीं है एक क्रोनिक यूटीआई होता है लेडीज में मैक्सिमम जेंट्स में भी होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे होता है लेकिन उसमें होगा तो फीवर भी होगा और डिस होगा पेशाब में जलन होगा आपका शुगर तो नहीं है सुगर शुगर की बीमारी नहीं है डायबिटीज नहीं है आप डायबिटीज वो भी अभी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे ही है हाँ हाँ हाँ हाँ ये चीज तो बहुत पहले से है मुझे अच्छा तो ऐसा है तो आप थोड़ा सा किसी गायनोकोलोजिस्ट से मिलिए गाइनोकोलॉजिस्ट से आपका इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर दूसरा इन्फेक्शन है या तो फिर आप यूरोलॉजिस्ट से मिलिए क्या है कि कोई पैथोलॉजी वाली बात है आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है जहां पर पेशाब जमा रहता है वहां से पूरा पेशाब आपका ड्रेन आउट नहीं हो रहा है निकल नहीं रहा है कुछ पेशाब आपका भीतर रह जा रहा है जो जो होता है यूरियथरा जहाँ से पेशाब निकलता है न उसका मियटस होता है वहाँ एक मियटस होता है जहाँ से ब्लैडर से यूरेथ्रा में पेशाब आता है तो उस ब्लैडर में क्या होगा कि अगर उसका छेद थोड़ा पतला हो जाएगा तो पूरा पेशाब नहीं निकलेगा थोड़ा रह जाएगा भीतर और भीतर रह जाएगा तो फिर तुरंत आपको पेशाब लगेगा तो वो उसमें क्या होता है कि अगर गाय देखेंगे आपको यूरोलॉजिस्ट देखेंगे तो यूरियथ्रा में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एंटीबायोटिक से दूर करें या फिर उसको डायलेट कर देते हैं लोग सिस्टोस्कोपी कर, करेंगे लोग देखेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या बीमारी है उसको सिस्टोस्कोपी कहते हैं हाँ से आप मिलिए लिख लीजिए आप तो कंसल्ट वो देख करके जिनको मूत्र विशेषज्ञ हिंदी में लिखते हैं लोग तो उनसे आप मिलिए तो वो आपका सिस्टोस्कोपी करके देखेंगे कि भीतर कोई पैथोलॉजी वाली बात तो नहीं बात है ठीक है उसका वो करेंगे इंतजाम करेंगे तभी होगा नहीं तो ये बहुत तंग करेगा आपको ठीक है ठीक है।, है।, है निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आप सुन रहे हैं और ये थे निर्मल जी जो हमें फ़ोन करके बता रहे थे यूरिनल प्रॉब्लम है इनका तो ये एक यूरोलॉजिस्ट से अगर मिलते हैं तो वो सिस्टस का भी कर मिलती है तो वो उनका ठीक <laughs> हो सकता है तो ज़रूर है कि आप मिलिए उनसे और नहीं तो ये बहुत मुश्किल वाला काम है आपको हमेशा तकलीफ़ रहेगा तो एक बार इसको दिखा लीजिए तो कम हो जाएगा आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडमोड वन नाइनटी पॉइंट पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में एक और मैसेज आया है सर गुड मॉर्निंग सुबह प्रवास अपनी तबीयत का ध्यान रखना सर फ्रॉम पवन सिंह मखवाना गुजरात <laughs> पवन सिंह जी बहुत-बहुत मकवाना थैंक यू सो मच और एक मैसेज आया है ये hmm. लिखते हैं नाम आशा उम्र सत्ताईस साल और वजन है बयालीस और hmm. सर मेरे अच्छा दानी में दो गाठ है सर क्या करूँ दो साल से तो इसका मतलब है की इनका एंड हुआ होगा अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ होगा लोअर एवडोम का हुआ होगा तो यूट्रस में ये गांठ निकला होगा। क्या चीज़ है? ये गांठ तो एक टर्म ऐसे भेद टर्म हो गया नहीं। नहीं। वो कौन सा ग्रोथ है जनरली चांसेज है बेनाइन ग्रोथ होने का ही है कि कैंसर वाला नहीं हो बेनाइन हो लेकिन ये गाइनोकोलॉजिस्ट ही बताएंगे देख करके वो भी ultrason... सोनोग्राफी का रिपोर्ट पूरा देखने के बाद ही होगा आपका स्वस्थ आपके हाथ में तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और मैसेज आया है जो मैं पढ़ता हूँ गुड मॉर्निंग सर greetings of the day. I am Yogesh Kundara from शिरोई रोड e. I am ट्वेंटी सेवन ईयर्स ओल्ड आई वॉन्ट टू नो अबाउट फॉर माईन डार्क स्पॉट प्रॉब्लम एंड वाइट हेयर प्रॉब्लम प्लीज गिव बेस्ट टिप्स थैंक यू डार्क डार्क स्पॉट फेस पर है नी जी जी जी जी फेस पर डार्क स्पॉट है अगर आप धूप में अधिक निकलते हैं और धूप आपके चेहरे पर लगती है तो हाइपर पिगमेंटेशन मैक्सिम अल्ट्रा वायलट के रेडिएशन से होता है तो धूप से चेहरे को बचाना पड़ेगा इसके लिए पहले से तो हम लोगों के पास साधन है ही कि अम्ब्रेला लेकर के चलें छाता लेकर के वो भी खास करके ब्लैक छाता लेकर के तो उससे क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट का रेडिएशन कम मिलता है दूसरी बात है कि उसके अगर अल्ट्रा हो गया है अगर डार्क सेड हो गया है तो उसको रात में लगाने के लिए एक ट्यूब आता है सर मोमेंटाजोल क्रीम करके आता है मोमेंट करके आता है मोमटास करके आता है इसक्रीम को दो महीने तक जहाँ स्पॉट है उस पर आप लगाया करो और अगर धूप में आप निकलते हो तो एंटी ये होता है मतलब सनस्क्रीम लोशन भी लगा करके निकलते हैं लोग अगर धूप बहुत कड़ी है तो उसका थर्टी पावर वाला रहना ठीक है नहीं तो फिफ्टीन वाला भी काम करता है लेकिन सबसे अच्छा है अगर ऐसे काम हो सकता है तो छाता ले करके ही निकलें तो बेस्ट है। बेस्ट है अच्छा एक और साथ हमारे साथ दो हलो नमस्कार नाम बताइए सर जी जिसमें नरेश बोल रहा नाम बताइए क्या प्रॉब्लम है है बताइए प्रॉब्लम्स मेरे कान कान कान कान में कान में में दो दो दिन दिन से से पानी पानी ही आता इधर दोनों कानों में से नहीं एक ही कान में एक ही कान क्या हुआ मतलब स्नान उस्नान करते समय कान में पानी चला गया था क्या हाँ ऐसा हुआ हाँ तो उस, उसको ऐसा करना है की आप जब भी उस तरफ जिस तरफ जिस कान में पानी है उस तरफ कान नीचे करके या थोड़ा सा कान को हिलाइए एक करके समझे और कॉटन वगैरह ले करके बना करके जिसे आता है ईयर बर्ड करके आता है ईयर बर्ड से आप कान को धीरे धीरे धीरे धीरे बीच में दिन में दो बार तीन बार थोड़ा साफ करें तो वो कॉटन उस पानी को सोख कर लेगा ठीक है तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा वो पानी आपका कान में घुसा है निकल जाएगा कोई बात नहीं ठीक है डॉक्टर को बताया सर हाँ, हाँ क्या बोले डॉक्टर तो उन्होंने ऐसा कहा कि आपके कान के अंदर जो जो ऊपर का होता है ना, आ, इसमें दे, है ना थोड़ा डैमेज हुआ तो इधर से मगज में सो पानी निकल रहा है तो अच्छा है जैसा है कि आप तो दो ही दिन से बता रहे हो कि दो दिन से इधर हुआ है और हाँ, मैं स्नान करने से पानी कान में गया है अगर पुरानी हाँ, बात है मतलब इसलिए समय मैंने पूछा अगर पुराना है क्रोनिक है तब तो ठीक है ईएनटी वाले से एक और कोई ईएनटी से आप दिखा करके कंफर्म कर लो क्योंकि वो ईयर ड्रम को देखते हैं लोग hmm. कि ड्रम में कोई hmm. होल वोल तो नहीं हुआ है इन्फेक्शन मिडिल ईयर में है कि बाहर वाले एक्सटर्नल ईयर में है क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक्सटर्नल ईयर की बात हो रही है जिसमें कान में पानी गया हुआ है अगर भीतर मिडिल ईयर hmm. में अगर कोई प्रॉब्लम है इन्फेक्शन है तो इससे कुछ नहीं होगा तब तो आपको कान के डॉक्टर से मिलना ही होगा और जो वो राय देते हैं वो करना पड़ेगा ये हम नहीं बता सकते हैं बिना देखे हुए ठीक है ओके okay. ओके uh, okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में चलिए वक्त हो गया आपसे इजाज़त का और जाते जाते मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा कि आज हमारे दोस्तों ने काफ़ी फ़ोन और मैसेजेस किए और कुछ लोगों के फ़ोन शायद रिसीव भी नहीं हुए होंगे उनके लिए हम कहेंगे जो लोग अभी रह गए हैं बात करना डॉक्टर से उनके लिए डॉक्टर साहब का नंबर है नाइन नाइन फोर वन फोर डबल जीरो फोर सेवन फोर सेवन नाइन थ्री नाइन थ्री ये डॉक्टर साहब का नंबर है एक बार फिर से रिपीट करता हूँ नाइन फोर वन फोर डबल जीरो फोर सेवन नाइन थ्री ये डॉक्टर साहब का नंबर है तो आप इस पर फ़ोन कीजिए सवेरे नौ से लेकर बारह एक बजे तक और शाम में आप फ़ोन कर सकते हैं चार से आठ के बीच में ठीक है और इसके बाद में कभी फ़ोन मत कीजिए डॉक्टर साहब का टाइम रेस्ट का भी रहता है और वो दूसरे काम में भी बिज़ी रहता बहुत बहुत धन्यवाद नाम, नाम पूछा था एक डॉक्टर एवरहेल्दी हॉस्पिटल हॉस्पिटल ठीक है आ, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका दिन शुभ रहे मस्त रहे खुशियां आपके साथ हमेशा रहे धन्यवाद थैंक यू हम से रोशन है चांद उठ गए हम मगर जमानी से नाम मिट जाएगा मोहब्बत का दिल है ना सुख कली से फूलों से ये न टूटे ख्याल रखिएगा अपनी जुल्फी नहीं सवारेगी, आरती फिर किसी कन्हैया के कोई रा दो, आ, आ, लिख दो कि